योग पातंजल प्रदीप पातंजलोक दर्शन समन्वय न्याय दर्शन प्रमाण प्रमेय प्रमेयंशय प्रयोजन दृष्टांत तर्क निर्णय दृष्टान सिद्धांतावर्क निर्णयवादजप विदंडा छल जातिग्रहस्थान श्रेयस्साधी श्रेयसाधिग प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा छल, जाति और निग्रह स्थान इनके तत्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है इनमें से प्रमेय के तत्वज्ञान से मोक्ष मिलता है और प्रमाण आदि पदार्थ उस तत्वज्ञान के साधन है यथार्थ ज्ञान का साधन प्रमाण है जानने वाला प्रमाता ज्ञान प्रमिति और जिस वस्तु को जानना है वह प्रमेय कहलाती है न्याय दर्शन के अनुसार चार मुख्य प्रमाण हैं। पहला प्रत्यक्ष दूसरा अनुमान तीसरा उपमान चौथा आगम पहला प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों और अर्थ के संबंध से उत्पन्न हुआ जो अशब्द नाम मात्र से न कहा हुआ अव्यभिचारी न बदलने वाला और निश्चयात्मक हो वह प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं निर्विकल्पक और सविकल्पक वस्तु का आलोचन मात्र ज्ञान जिसमें संबंध की प्रतीत नहीं होती है निर्विकल्पक है और जिसमें संबंध की प्रतीत होती है वह स्विकल्पक है निर्विकल्पक पहले होता है और स्विकल्पक पीछे जैसे गौ को देखकर कर गौ यह ज्ञान पहले पहल नहीं होता क्योंकि ग्यौ गौ इस ज्ञान में केवल व्यक्ति का ज्ञान नहीं किंतु एक विशेष व्यक्ति एक विशेष जाति गोत्व से संबंध रखने वाली प्रतीत हो रही है यह संबंध का ज्ञान संबंधियों को पहले पहल अलग जाने बिना नहीं हो सकता इससे अनुमान होता है कि पहले दोनों संबंधियों जाति व्यक्ति का संबंध रहित ज्ञान अलग अलग हुआ है पीछे यह गौ है यह ज्ञान हुआ है इनमें से पहला निर्विकल्पक है पीछे जो संबंध को प्रकट करने वाला ज्ञान हुआ है वह सविकल्पक है निर्विकल्पक कहने में नहीं आता वह ऐसा ही प्रत्यक्ष है जैसे बालक या गूंगे को होता है इसके विपरीत सविकल्पक कहने सुनने में आता है अनुमान प्रमाण साधन साध्य लिंग लिंगी अथवा कार्य कारण के संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न हो उसे अनुमान कहते हैं जहाँ व्याप्ति अर्थात साहचर्य साथ रहने का नियम पाया जाता है वही अनुमान होता है धूम अग्नि के बिना नहीं होता इसलिए धूम से अग्नि का अनुमान होता है पर अग्नि बिना धूम के भी होती है इसलिए अग्नि से धूम का अनुमान नहीं होता जिसके द्वारा अनुमान करते हैं उसको लिंग चिन्ह कहते हैं और जिसका अनुमान होता है उसको लिंगी इस प्रकार धूम लिंग है और अग्नि लिंगी लिंगी वह होता है जो व्यापक हो जहाँ धूम है वहाँ अग्नि अवश्य है धूम में अग्नि की व्यापकता है ऐसा होने से ही अनुमान हो सकता है यदि बिना अग्नि के भी धूम होता तो उससे अग्नि का अनुमान ना होता जैसे अग्नि बिना धूम के भी होती है अतव अग्नि से धूम का अनुमान नहीं हो सकता इसलिए जहाँ व्याप्ति है वही अनुमान होता है चाहे वह सम व्याप्ति हो चाहे विषम व्याप्ति हो सम व्याप्ति जैसे गंध और पृथ्वी तत्व की है जहाँ गंध है वहीं पृथ्वी तत्व है और जहाँ तत्व है वहीं गंध है और विषम व्याप्ति जैसे ग्रंथ अग्नि और धूम की है क्योंकि जहाँ धूम है वही अग्नि है यही नियम है पर जहाँ अग्नि है वहाँ धूम भी हो या नियम नहीं है अनुमान तीन प्रकार का होता है पूर्ववत शेषवत् और सामान्य तो, तो दृष्ट